भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवासी पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए उसी उससे प्रीति न करे श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह अति आदि अतिथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था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 वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का समस्त देहधारियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण है तथा बाहर काल रूप से स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं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 इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ध्वज में क्यों चले गए यदवंशिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया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 और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियाँ कितनी थीं मुने मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएँ पूछी है और जो ना पूछी है वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ भगवान अन्न की तो बात ही क्या मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है फिर भी वह असह्य भूख प्यास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 तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है परीक्षित उस समय लाखों दैत्यों के दलने घम घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपनी भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था उससे त्राण पाने के लिए द ब्रह्मा जी के शरण में गई पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुँह पर आ रहे थे उनका मन तो खिन्न था ही शरीर भी बहुत कृष्ण हो गया था वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए भगवान देवताओं को भी आराध्य देव हैं वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं क्षीर सागर के तट पर पहुँच ब्रह्मा आदि देवताओं ने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 मथुरा ही समस्त यजवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी भगवान श्रीहरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुई उग्रसेन का लड़का था कंस उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उनके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली वह स्वयं ही रथ हाँपने लगा यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे देवकी के पिता थे देवक अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी 15,000 घोड़े 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से भूष विभूषित दो सुकुमारी दासियां दहेज में दीं विदाई के समय वरवधु के मंगल के लिए एक ही साँस संघ तुरही मृदंग और धुंधमियाँ बनने लगी मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधित करके कहा अरे मूर्ख जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है उसकी आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी कंस बड़ा पापी था उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी वह भोजवंश का कलंक ही था आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया वह अत्यंत क्रू क्रूर तो था ही पाप कर्म करते करते निर्लज भी हो गया था उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले